आतंजल योग प्रदीप साधन सूत्र 23 कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों में जो परस्पर दर्शन शक्ति है वह अदर्शन है यद्यपि दृश्य जड़ है और पुरुष असंग निर्धर्मक है इसलिए दोनों का ही धर्म दर्शन नहीं हो सकता तथापि चेतन के प्रतिबिंब से दृश्य को चेतन तुल्य होने से उस चेतन के प्रतिबिंब की अपेक्षा से दृश्य का धर्म दर्शन और बुद्धि रूप दृश्य की अपेक्षा से पुरुष का धर्म दर्शन जानना अर्थात बुद्धि और चेतन का परस्पर अविवेक होने से दोनों का ही जो दर्शन धर्म है वह अदर्शन है आठवां और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विषयों का जो ज्ञान है वही आदर्शन है इस प्रकार आदर्शन अविद्या के स्वरूप निरूपण में आठ प्रकार के साख्य शास्त्र ने विकल्प किए हैं परन्तु यह सब विकल्प सब पुरुषों के संग प्रकृति संयोग कारण होने से साधारण है अर्थात यह सब पूर्वोक्त आदर्शन का लक्षण उसी में रह सकता है जो कि प्रकृति पुरुष के संयोग द्वारा सारे प्रपंच का हेतु है और जो अविद्या प्रत्येक पुरुष के संग बुद्धि संयोग द्वारा सुख दुख भोग के वैचित्र में हेतु है इसका यह लक्षण नहीं अतः यह लक्षण असाधारण है अर्थात संयोग दो प्रकार का है एक सारे संसार का कारण और एक प्रत्येक पुरुष के सुख दुख बंध मोक्ष का कारण यह प्रथम साधारण संयोग का हेतु जो आदर्शन है उसी के यह सब पूर्वोक्त लक्षण है रिति असाधारण संयोग के नहीं प्रत्येक पुरुष के संग असाधारण बुद्धि संयोग का कारण जो अविद्या है उसको अगले सूत्र में बतलाते हैं भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र 23 कार्य के द्वारा इस संयोग का लक्षण करते हैं स्वशक्ति दृश्य का स्वरूप है स्वामी शक्ति दृष्टा का स्वभाव है इन दोनों से वर्तमान की जो स्वरूप उपलब्धि है उसका जो कारण है वह संयोग कहलाता है वह भोग्य भोक्तृभाव स्वरूप से भिन्न और कुछ नहीं है इन दोनों नित्य व्यापार व्यापकों के स्वरूप से भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है जो कि भोग्य में भोग्यत्व और भोक्तृ में भोक्तृत्व है वह अनादिकाल से है और वही संयोग है इस संयोग का कारण बतलाते हैं व्यास व्यासभाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र तेज दृष्टा और दृश्य का स्वरूप कह दिया अब उनके संयोग के स्वरूप दर्शक सूत्र को उठाते हैं संयोग स्वरूपेति दृष्टा और दृश्य का सामान्य संयोग हेय का हेतु नहीं है क्योंकि सामान्य संयोग तो प्रलय और मोक्ष दोनों दशा में समान ही है अतः संयोगगत विशेष का उदाहरण करने के लिए यह सूत्र पवित्र होता है स्वस्मी सत्योह स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग भोग्यता के योग्य होने से स्वशक्ति दृश्य है और भोगति योग्य होने से स्वामी शक्ति दृष्टा है इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु जो संयोग विशेष है वही ही दृष्टा दृश्य का संयोग यहां हे का हेतु कहा है विभु के साथ दृष्टा और दृश्य का सामान्य संयोग सदा ही रहता है अतः वह हेय का हेतु नहीं है यह भाव है वह संयोग विशेष बुद्धि द्वारक दृश्य बुद्धि सत्व उपाधि रूप है जिसको कि सर्वधर्मा इस भाष्य ने कहा है अतः दृश्य वाली बुद्धि के साथ संयोग ही यहाँ संयोग विशेष है आत्मेंद्री मनोयुक्तम भोक्ति त्याहर मनीषिण इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा को विचारशील भोक्ता कहते हैं इस प्रकार की श्रुति आदि से लिंग देह और आत्मा के संयोग से ही विषय का दर्शन जान पड़ता है इससे भोक्ता और भोग्य की योग्यता है, दृष्टा और दृश्य का अनादि संबंध संयोग है ऐसा मानने पर पुरुष में परिणामिता आ जाएगी ऐसा जो किसी का कथन है वह कथन सूत्र के स्वरस अभिप्राय से ही त्याज है क्योंकि ऐसा होने पर स्वस्वामी भाव संयोग इस प्रकार का सूत्र होना ही उचित है सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होने पर तो आगामी दो सूत्रों से उत्पत्ति और विनाश वचन संगत न हो सकेंगे चेतन और अचेतन के अतिरिक्त प्रतिनियत योग्य ज्ञान के अवच्छेदन का निरूपण नहीं किया है वे दोनों मोक्ष काल में सामान्य होने से हे हेतु नहीं है यदि स्वभुक्त वृत्तियों की वासना वाली प्रवाह रूप से वासनाओं की जो अनादिता है वही संयोग है ऐसा कहें तो भी इस प्रकार के संयोग को जो वक्षमाण भाष्य में अविद्या की वासना से जन्य कहा है वह न घट सकेगा ऐसे संयोग के त्याग का अनौचित्य भी न बनेगा और जो यह कहा है कि संयोग से पुरुष परिणामी हो जाएगा वह कथन परिणाम लक्षण के अज्ञान से किया गया है क्योंकि संयोग और विभाग मात्र से आकाश आदि में परिणाम का व्यवहार नहीं होता अतः सामान्य गुण के अतिरिक्त धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है यह बात कही है